तम अक्षर परम वेदित विश्व परम निधानम तमव्युत धर्मगोप्ता सनातन स्व पुरुषो मतो गीता अंतरंग भक्तों के संग में मैं कौन हूँ पाँच बजे हैं भक्त लोग अपने अपने घर चले गए सिर्फ मास्टर और नरेंद्र रह गए नरेंद्र मुँह हाथ धोने के लिए गए मास्टर भी बगीचे में इधर उधर घूमते रहे थोड़ी देर के बाद कोठी की बगल से हंस तालाब की ओर आते हुए उन्होंने देखा कि तालाब के दक्षिण तरफ वाली सीही के चबूतरे पर श्री राम कृष्ण खड़े हैं और नरेंद्र भी हाथ में गढ़ुआ लिए खड़े हैं श्री राम कृष्ण कहते हैं देख और ज़रा ज़्यादा आया जाया करना तो हाल ही में आना शुरू किया है न पहली जान पहचान के बाद सभी लोग कुछ ज़्यादा आया करते हैं जैसे नया पाति पति नरेंद्र और मास्टर हंसे क्यों आएगा नहीं नरेंद्र ब्राह्म समाजी लड़के हैं हंसते हुए कहा हाँ कोशिश करूँगा फिर सभी कोठी की राह से श्री रामकृष्ण के कमरे की ओर आने लगे कोठी के पास श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा देखो किसान बाजार से बैल खरीदते हैं वे जानते हैं कि कौन सा बैल अच्छा है और कौन सा बुरा वे पूछ के नीचे हाथ लगाकर कर परखते हैं कोई कोई बैल पूछ पर हाथ लगाने से लेट जाते हैं वे ऐसे बैल नहीं खरीदते पर जो बैल पूछ पर हाथ रखते ही बड़ी तेज़ी से कूद पड़ता है उसी बैल को वे चुन लेते हैं नरेंद्र इसी बैल की जाति का है भीतर खूब तेज है यह कहकर श्री राम कृष्ण मुस्कराने लगे फिर कोई कोई ऐसे होते हैं कि मानो उनमें जान ही नहीं है नजोर है न दृढ़ता संध्या हुई श्री राम कृष्ण ईश्वर चिंतन करने लगे उन्होंने मास्टर से कहा तुम जाकर नरेंद्र से बातचीत करो और फिर मुझे बताना कि वह कैसा लड़का है आरती हो चुकी मास्टर ने बड़ी देर में नरेंद्र को चांदनी के पश्चिम की तरफ पाया आपस में बातचीत होने लगी नरेंद्र ने कहा कि मैं साधारण ब्राह्मण समाजी हूं, कॉलेज में पढ़ता हूं, इत्यादि रात हो गई अब मास्टर घर जाएंगे पर जाने को जी नहीं चाहता इसलिए नरेंद्र से विदा होकर वे फिर श्री राम कृष्ण को ढूँढने लगे उनका गीत सुनकर मास्टर मुग्ध हो गए जो चाहता है कि फिर उनके श्रीमुख से गीत सुने जी चाहता है कि फिर उनके श्रीमुख से गीत सुने ढूंढते हुए देखा कि काली माता के मंदिर के सामने जो नाट्य मंडप है उसी में श्री कृष्ण अकेले टहल रहे हैं मंदिर में मूर्ति के दोनों तरफ दीपक जल रहे थे विस्तृत नाट्य मंडप में एक लालटेन जल रही थी रोशनी धीमी थी प्रकाश और अंधेरे का मिश्रण सा दीख पड़ता था मास्टर श्री राम कृष्ण का गीत सुनकर मुग्ध हो गए हैं जैसे सांप मंत्र मुग्ध हो जाता है अब बड़े संकोच से उन्होंने श्री राम कृष्ण देव से पूछा क्या आज फिर गाना होगा श्री राम कृष्ण ने जरा सोच कर कहा नहीं आज अपना होगा यह कहते ही मानो उन्हें फिर याद आई और उन्होंने कहा हाँ एक काम करना मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना वहां गाना होगा मास्टर आपकी जैसी आज्ञा श्री राम कृष्ण तुम जानते हो बलराम बसु को मास्टर जी नहीं श्री राम कृष्ण बलराम बसु बोस बोसपाड़ा में उनका घर है मास्टर जी मैं पूछ लूँगा श्री राम कृष्ण मास्टर के साथ टहलते हुए अच्छा तुमसे एक बात पूछता हूँ मुझे तुम क्या समझते हो मास्टर चुप रहे श्री रामकृष्ण ने फिर से पूछा तुम्हें क्या मालूम होता है मुझे कितने आने ज्ञान हुआ है मास्टर आने की बात तो मैं नहीं जानता पर ऐसा ज्ञान या प्रेम भक्ति या विश्वास या वैराग्य या उदार भाव मैंने और कहीं कभी नहीं देखा श्री रामकृष्ण हंसने लगे इस बातचीत के बाद मास्टर प्रणाम करके विदा हुए फाटक तक जाकर फिर कुछ याद आई उल्टे पांव लौटकर फिर श्री राम कृष्ण देव के पास नाट्य मंडप में हाजिर हुए उस धीमी रोशनी में श्री राम कृष्ण अकेले टहल रहे थे निसंग जैसे सिंह वन में अकेला अपनी मौज से फिरता रहता है आत्मा और किसी की अपेक्षा नहीं विस्मित होकर मास्टर उन महापुरुष को देखने लगे श्री राम कृष्ण मास्टर से क्यों जी फिर क्यों लौटे मास्टर जी वे अमीर आदमी होंगे शायद मुझे भीतर न जाने दें इसीलिए सोच रहा हूं कि वहां न जाऊंगा यहीं आकर आपसे मिलूंगा श्री राम कृष्ण नहीं जी तुम मेरा नाम लेना कहना कि मैं उनके पास जाऊंगा बस कोई भी तुम्हें मेरे पास ले आएगा जैसी आपकी आज्ञा कहकर मास्टर ने फिर प्रणाम किया और वहाँ से विदा हुए